यजुर्वेदीय यशावाश्योपनिषद के प्रथम मंत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं इस मंत्र के तीन पादों के व्याख्यान रूप भाष्य का विचार कल तक हो चुका है चतुर्थ पाद के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा आज होनी है पूर्वाध से बताया गया जगत तथा जीव का जो तात्विक स्वरूप है उसी रूप से जगत तथा जीव को ग्रहण करने के लिए जगत्याम यकंच जगत तदम सर्वम ईशावाश्यम इस वाक्य से ये कहा गया कि इस साध्य साधनात्मक संसार में जो भी साध्य साधनात्मक वस्तु है एक कहो या नाम रूप कर्मात्मक जगत है एक कहो इसका तात्विक स्वरूप ईश शब्द से लक्षित जो सचिदानंद स्वरूप ब्रह्म है उसी रूप से सारे वस्तुओं को ग्रहण करे एक प्रकार से मैत्री को जैसे याज्ञवल जी ने आत्मा द्रष्टव्य इस वाक्य से आत्मदर्शन अमृतत्व के साधन के रूप से बताया ऐसे समूल अध्यास की निवृत्ति रूप मोक्ष के साधन के रूप में यहाँ पर आत्म आत्मदर्शन बताया जा रहा है ये सारा जगत और मैं ब्रह्म रूप हूँ ब्रह्म से अलग न भोक्ता न भोग्य जगत दोनों की भी सत्ता है नहीं तो ऐसा ईशावाश्यम इदम सर्व यंच जगत्यान जगत इस वाक्य को सुन करके ही सर्वईद अहंच ब्रह्म ऐसी अनुभूति होती है परमात्मिका जिसे किसको होगी जो उत्तम अधिकारी होगा उत्तम अधिकारी माना जाता है साधक की साधना से निवृत्य जितने भी दोष है होते हैं चित्त में वो सारे दोष जिसके निवृत्त हो गया हैं वे साक्षात्कार की उत्पत्ति में प्रतिबंधक माने जाते हैं उन दोषों से रहित चित्त जिनका है उन्हें तो पृथ्वीयाम यानी जगत्याम अर्थात अस्वीन संसारे यकंच जगत तत्दिदशावास्यम यह उपदेश सुनते ही ये तत्वमसी के तरह उपदेश है अहम ब्रह्मास्मि ये साक्षात्कार होता है सर्विदम अहंच ब्रह्मास्मि ब्रह्मास्मी ये बोध होता है और जिनके चित्त में दोष हैं साक्षात्कार की उत्पत्ति में प्रतिबंधक उन्हें फिर उन दोषों की निवृत्ति के लिए साधना करनी पड़ती है जिसके चित्त में श्रद्धातिरेक होने के कारण संशय तो नहीं है इस उपदेश वाक्य के अर्थ के प्रति किंतु पूर्वानुभव से अर्जित द्वैत सत्यत्व के संस्कार प्रबल हैं। उसके लिए ये भावना बताई गई है करने के लिए कि ये सारा जगत जो जो भोग्य रूप से प्रतीत हो रहा है और भोक्ता रूप से प्रतीत हो रहा है जो तोमर्थ कहो या जीव कहो उन दोनों का वास्तविक स्वरूप ईश शब्दित ब्रह्म है उसी रूप से भावना करें भोक्ता भोग्य को भोक्ता और भोग्य रूप ही न समझ करके ब्रह्म रूप समझें ये भावना और जो विचार कुशल है उसके लिए युक्तियों से भोक्ता भोग्य कैसे ब्रह्म रूप होगा इसका चिंतन रूप मनन ये विधान किया है ईशावाशम इससे ये माना जाता है ये दो प्रधान साधन है भोक्ता भोग्य की ब्रह्म रूप से भावना तथा भोक्ता भोग्य का ब्रह्म रूप से युक्तियों से चिंतन विचार और इन दो प्रधान साधनों के अधिकारी वे जिज्ञासु हैं जो अभी ज्ञान तो प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन भावना से निवर्त्य विपर्य यानी अशुभ संस्कार से दूषित चित्त वाले हैं और संशय तथा तथा आदि से युक्त हैं संशयग्रस्त चित्त हैं जिनका उन्हें विचार और मनन इसकी जरूरत है तो इसके लिए ये दो साधन बताए गए करें ये प्रधान साधन है और इन प्रधान साधनों का सहयोगी येष्णा तरय परित्याग रूप संन्यास तृतीय पाद के द्वारा बताया गया पूर्वाध के द्वारा उन अधिकारियों को भावना और विचार रूप सा, प्रधान साधन बताया उस प्रधान साधन के सहयोगी के रूप में एष्णात्र परित्याग रूप सन्यास का विधान तृतीय पाद से हुआ तेन त्यक्तेन भुंजित से अब ये जो चतुर्थ पाद है मागृद कश्य धनम यह तृतीय पाद के द्वारा विहित तो एष्णात्र का परित्याग रूप संन्यास का जिसने अनुष्ठान कर लिया है संन्यास ग्रहण कर लिया है विविधिशा संन्यास उसे माँ गृधक से धनम इस चतुर्थ पाद के द्वारा नियम विधि बताई जा रही है तो इसका अधिकारी है जिसने तृतीय पाद के द्वारा उक्त साधन को अपनाया है सन्यास को उसे सन्यासी कहा जाएगा और सन्यासी के लिए नियम विधि बता रहा है माग्रिध कम ये चतुर्थ पाद और उसकी व्याख्या भाष्यकार भगवान कर रहे हैं एवं त्यक्त त्यक्त सनस्तम मा गृध इत्यादि से और ये जो चतुर्थ पाद का व्याख्यान रूप भाष्य आ रहा है एवं त्यक्त सनस्तम इत्यादि इसकी अवतरण टीका है उसे पहले देखें द्वितीय पंक्ति में है अवतरण टीका उसी पृष्ठ पर बारह नंबर पृष्ठ पर संन्यासीन शरीर संधारण उपयुक्त कौपिन्च्छादन भिक्षाशनातिर कथित द्रव्यपरीग्रह रागश्चेतो कर्तव्य तस्य प्रधान इति विरोधिप्रेतम आह इति ये एवं त्यक्त सनस्तम इत्यादि वाक्य का अवतरण हुआ कहते हैं कि संयासीन एष्णात्र का परित्याग कर लिया है जिसने जो कौन है एष्णात्रय परित्याग का अधिकारी तो पूर्वार्ध के द्वारा जिसे इदम सर्व सर्वात्मकम ईश्वर एवं अहं च ये सारा सर्वात्मक ईश्वरी है और वो सर्वात्मक ईश्वर मैं हूं ऐसी भावना का जो अधिकारी है ये भावना रूप साधन जिसे बता और विचार रूप साधन जिसे बता है, तो इस प्रधान साधन के अधिकारी को ही ते, भुंजित से का परित्याग ये बताया है करने के लिए इसलिए वही अधिकारी है सन्यास का एष्ठनात्र परित्याग रूप सन्यास का तो अपने पूर्वार्ध के द्वारा उक्त साधन ठीक ठीक संपन्न हो जाए इसके लिए श्रुति ने एष्णात्रय का परित्याग बताया और वह कर लिया जिसने छोड़ दिया एष्णात्र को उसे कहा गया सन्यासी और एष्णात्रय का परित्याग करके जो अपना साधन है वो कर रहा है भावना भावना का अधिकारी भावना कर रहा विचार का अधिकारी विचार कर रहा है। जगत और जीव का ब्रह्म रूप से तो उसके लिए आवश्यक है कार्यक्रम संघात भावना करने के लिए भी और विचार करने के लिए भी बिना कार्यक्रम संघात के ज्ञान के अंतरंग साधन न तो भावना का अनुष्ठान कर पाएगा न तो विचार कर पाएगा और कार्यक्रम संघात के जीवित रहने के लिए आवश्यक जो सामग्री है श्रुति उसका परिग्रह करने के लिए अनुमति देती है और उससे अतिरिक्त जिससे शरीर जीवित रहता है उतने साधनों का तो परिग्रह कर ले और उससे अतिरिक्त जो विलासिता के साधन हैं उन साधनों के विषय में यदि चित्त में किसी प्रकार से राग उत्पन्न होता है कथन चित्तकार थे किसी प्रकार से किसी हेतु से तो किस हेतु से होगा तो टिप्पणी में टिप्पणी कार ने नंबर में बताया च्यवासन या कुंगा किसी प्रकार से वो जीवन यात्रा के लिए आवश्यक सामग्री के अतिरिक्त विलासिता के साधन विषयक राग बुद्धि में हो रहा है उसका परिग्रह करने के लिए पूर्ववासना जो पूर्व वासना है धन विषय वह उद्भूत हो गई संसना के, तो के कारण फिर धनादि का परिग्रह करने के लिए वो वासना राग होगा रुचि होगी तो कहा जा रहा है उस पूर्व वासना से उदित जो राग है हाष्णा त्रय तो राग का होता है एक प्रकार से कार्य विकसित स्वरूप और राग होता है सूक्ष्म स्वरूप और ये जो विकसित स्वरूप का तो त्याग कर दिया किसी किसी ने यानी पेड़ की शाखाएं पत्ते काट दिए और जड़ ऐसी रखी तो फिर वह जड़ समय पर पानी आदि वृष्टि के माध्यम से पा करके फिर अंकुरित होना शुरू कर देता है ना उसमें प्रवाल आ जाते हैं ऐसे ही स्थूल वासनाएं तो छूट गई विकसित रूप जो था कार्य रूप उसका कारण राग फिर उत्पन्न होता है यद्यपि वैराग्य था इसलिए तो ये नात्र का त्याग हुआ लेकिन यह राग उत्पन्न हो रहा है प्राच्य वासना से पूर्व संस्कार सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम बना रहता है उस पूर्व वासना से अपूर्व राग उत्पन्न हुआ और वो जो अपूर्व राग है उस अपूर्व राग का अंतकरण में स्वागत नहीं करना है अपितु उसे आते ही लौटाना है ये कहा जा रहा है इस अभिप्राय से कहते हैं कि कथम एक एक तो प्राच्य वासना से पूर्व संस्कार से हुआ राग पहले तो एष्णा त्रय का त्याग कर दिया राग भी वैराग्य पूर्वक त्याग कर दिया है तो राग नहीं रहा लेकिन राग की उत्पादक वासना जो रस शब्दित है वो तो गीता कहती है साक्षात्कार से निवृत्त होती है विषया विनिवर्तनते निराह सदे ही न रस परम दृष्टा निवर्तते के अनुसार अश्ञा परमात्म, परमात्म साक्षात्कार रसोपी निवर्त रस भी निवृत्त होता है तो जब तक साक्षात्कार नहीं होता तब तक रस शब्दित तो सूक्ष्म वासनाएं रहती है उन वासनाओं की निवृत्ति जब तक नहीं होगी तब तक राग होने की पूर्ण संभावना रहती है वो वासना जब प्राचीन वासना धन विषय ने प्रकट होगी एक और दूसरा कुसंगादि उस वासना को अभिव्यक्त करते हैं और मुख्य रूप से तो राग का उत्पादक होता है वही अपना ही जो संस्कार प्राच्य वासना और उसकी सहयोगी होती है उसकी उद्बोधक उसका उद्बोधक बनेगा कुसंग कुसंग उद्बोधक बन जाता है परम दृष्ट् निवर्तते, हाँ हा वो ये है कि यदि सत्वापत्ति होने पर भी असंशक्ति पदार्थाभावनी आदि में नहीं रहेगा तो प्रारब्ध भोग काल में सत्वापत्तिवान व्यक्ति को भी साक्षात्कार वान व्यक्ति को भी विक्षेप हो सकता है उन विक्षेपों से बचने के लिए ये कहा कि असंशक्ति का अभ्यास कर लें तो जगत के जो भी प्रारब्ध भोगते समय अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों का वो दृष्टा ही बनकर के रहेगा असंशक्ति भूमिका में ये योगा सिस्टम में कहा गया है पदार्था भावनी आदि उत्तरोत्तर भूमिकाओं को प्राप्त करने के लिए यानी शरीर के रहते हुए भी एक प्रकार से अशरीर भाव में अवस्थित रहने के लिए प्रारब्ध भोग काल में उससे जो है निरति से आनंद भोग काल में भी अभिव्यक्त होता है प्रारब्ध भोग काल में भी और जो नहीं सत्वापत्ति में साक्षात्कार तो हो गया असंशक्ति आदि का अभ्यास नहीं करता उत्तरोत्तर तो उसे वह निरति से आनंद भोग काल में प्राप्त होना थोड़ा कठिन हो जाता है थोड़ा कठिन हो जाता है इसके लिए वहां पर वो कहा है जीवन मुक्ति के लिए अभ्यास करो ज्ञानी को भी अपने अद्वैत भाव में ही बना, बने रहें ज्यादा प्रवृत्ति न करें तो संयासी न शरीर संधारण उपयुक्त कौपिन आच्छादन भिक्षाशनादि ये जीवन यात्रा के लिए सन्यासी के आवश्यक परिग्रह हैं इसलिए इन वस्तुओं का जो परिग्रह है उसकी तो श्रुति अनुमति देती है और इनसे अतिरिक्त जो है तो शरीर संधारण उपयुक्त कौपिनादि से अतिरिक्त जो द्रव्य उस द्रव्य द्रव्यपरिग्रह में द्रव्य द्रव्यपरिग्रह विषयक राग प्राच्यवासना से किसी प्रकार से प्राप्त हो जाए चेत। तन निरोधे यत्न कर्तव्य तन निरोधे में तत्शब्द से वो राग को लेना उस राग का निरोध करने के लिए यत्न करना चाहिए प्रयत्न करना चाहिए तस् कहा राग का क्यों निरोध करना है तो कहते इसलिए कि तस्य प्रधान विरोधित्व तो ये जो तन निरोधे यत्न कर्तव्य ये प्रतिज्ञा हुई इस प्रतिज्ञा का साधक हेतु है तस्य प्रधान विरोधित्वात इसमें तस्य यह सर्वनाम राग का ही परामर्शक है जिसका निरोध करने के लिए कहा जा रहा है उसी का परामर्शक है तस्य शब्द तो राग का निरोध करने के लिए कहा जा रहा है किस विषयक राग का तो अतिरिक्त द्रव्य विषयक राग का निरोध करने के लिए माग्रिध यह श्रुति कहती है तो वो जो धन राग हैं, उसे यहां पर तस्य शब्द से लेना वह क्या है तो कहते प्रधान विरोधित्वात्थ वो प्रधान का विरोधी है जो प्रधान साधन है पूर्वार्थ के द्वारा बताया गया जो युक्ति अनभिज्ञ है उसके लिए बताई गई सबकी ईश्वर रूप से भावना एक साधन वो उसके लिए प्रधान साधन है ज्ञान का और आ, युक्ति कुशल के लिए विचार ये प्रधान साधन है इसलिए प्रधान शब्द से लेना टिप्पणी में टिप्पणीकार कहते सात नंबर में प्रधानम प्राग उत्तम भावना विचार तो ये प्राग उक्तम में पर अनुस्वार इसमें नहीं है प्राग उक्तम, पर सात नंबर टिप्पणी में अनुस्वार होना चाहिए पहले कहा हुआ जो साधन वो कौन है तो अलग अलग दो अधिकारी के लिए दो साधन बताए हैं ओ भावना विचार अन्य तरत अन्य तरत का अर्थ है दो में से एक युक्ति अनभिज्ञ के लिए प्रधान है भावना युक्ति कुशल के लिए प्रधान शब्द से ग्राह्य है विचार और ये विचार या भावना में प्राधान्य क्या है तो सन्यासी को दो बताए हैं यानी एक तो ये करना है भावना या विचार और दूसरा शरीर को जीवित रखने के लिए शरीर संधारण अनुकूल ये कौपिनादि का परिग्रह जीवन यात्रा के लिए भिक्षा टनादि यह भी सन्यासी को करना है ना तो इन दो में से प्रधान क्या है शरीर धारण क्यों करना है भावना करने के लिए विचार करने के लिए इसलिए भावना या विचार ये है प्रधान और शरीर धारण अनुकूल जो व्यापार है भिक्षा टनादि वो है गौण तो भिक्षा टनादि की अपेक्षा प्राधान्य इनमें है क्योंकि मोक्ष के साधन ज्ञान का यह साधन है यानी ज्ञान द्वारा मोक्ष में उपकारक है उद्देश्य का पूरक है विचार और भावना रूप साधन इसलिए उसमें प्राधान्य है ये आगे कह रहे हैं टिप्पणी में टिप्पणीकार सात नंबर में कि तस् प्रधानतु शरीर कर्तव्यान्तर कर्तव्याम शरीर यात्रा उपयुक्त कर्तव्य है भिक्षाटनादि उसकी अपेक्षा प्रधान ये भावना और विचार है साधन उसकी अपेक्षा से प्राधान्य बताया जा रहा है और ये जो प्रधान है विचार और भावना इसका विरोधी है धन विषयक राग जो टीका में लिखा है तस् प्रधान विरोधित्वात्थ यानी धन विषयकस्य रागस्य से प्रधान विरोधित्वात्थ धन विषयक राग चित्त में होगा धन का परिग्रह करने के लिए तो फिर धन परिग्रह में प्रयत्नशील होगा धन का परिग्रह कैसे हो ये सोचेगा तो धन के परिग्रह विषयक चिंतन चित्त में होगा तो सर्वं इदं ईशावाश्यम इसके द्वारा बताई गई भावना या विचार सबका ब्रह्म रूप से कैसे कर पाएगा वो छूट जाएगा इस प्रकार यह द्रव्य परिग्रह विषयक राग प्रधान का विरोधी बन जाता है इसलिए द्रव्य परिग्रह विषयक राग का निरोध करें ये मा गृध इससे बताया जा रहा है के लिए नियम बताया जा रहा तो तस्य प्रधान इति अभिप्रेत्य नियम विधिम आह नियम विधि बताते हैं तो नियम विधि में तो होता जो प्राप्त साधन है अप्राप्त का विधायक नहीं होता नियम विधि विहीन अवहंती वितुषीकरण के साधन के रूप में अवघात प्राप्त ही है उसी का प्रापक है उसे नियम मात्र होता है कि एक साध्य के साधन के रूप में जो अनेक साधन प्राप्त हो रहे हैं उनमें से एक का ही नियमन करना है ऐसे ये जो गर्धा भाव है गर्ध कहते हैं आकांक्षा को इच्छा को धन धनविषेणी इच्छा का अभाव ये प्राप्त है किस में सन्यासी में येना त्रय का परित्याग कर दिया है तो उसमें धन विषय का भी तो अभाव हो गया ना फिर परित्याग हुआ तो।, तो प्राप्त जो धन विषय है येष्णा भाव है धन विषय ऐष ना का अभाव उसी का नियमन मागृद इसके द्वारा किया जा रहा है ये कह रहे हैं अब भाष्य में देखिए एवं त्यक्त सनस्तम मा गृध मा गृध कश्य इसमें मा गृध ये जो दो पद हैं ये विधि है विधि क्या निषेधात्मक वाक्य है निषेधात्मक नियम है यहां विधेय है गर्धा भाव एशना भाव माँ ग्रिधा में कौन सा धातु है हा गृध इच्छा अर्थ में धातु है और लकार कौन सा है हुँ? लूंग मांगी लूं लुंग ओ सर्व लकार अपवाद होता है ऐसे तो विधि होने के कारण गर्धा भाव का विधान हो रहा है तो प्राप्त है लोट या लिंग दोनों में से एक प्राप्त है लेकिन मांगी लूं ये सूत्र कहता है कि मांग उत्पद होने पर सब लकारों के अर्थ में ये होगा लंग, लुंग लकार लूं का फिर वो सब ओ हो करके बन जाता है ग्रिध अड़ आगम न मांग योगे से नहीं हुआ तो लुंगलकार होने पर भी इसका अर्थ निकलेगा विधि तो ग्रिध का तो अर्थ हो जाएगा आकांक्षा कुरु ग्रिधेत का अर्थ निकलता है आकांक्षा कुरु लकार, सामान्य भूत नहीं नहीं ये मांगी लुंग से जो लुंग होता है वो सभी लकारों का अपवाद होने से सभी काल, कालिक क्रिया के वाचक धातु से होगा और उसका सब लकारों का जो अर्थ होता है वही अर्थ निकलेगा जो एक लुंग सूत्र है उससे लुंग होता है उसमें भूते शब्द की अनुवृत्ति आती है वह सामान्य भूतकाल में होता है और ये जो मांगी लूंग से लूंग लकार होता है वह सभी लकारों का अपवाद होने से जिन जिन अर्थों में बाकी लकार होते हैं जिसका यह अपवाद होकर के आ रहा है वो लकार जिन अर्थों में होते उन्हीं अर्थों में आएगा ये लूंग लकार मांगी लूंग से तो विधि लिंग जिस अर्थ में आता है उसी अर्थ में यहां पर लुंगाया है तो विद्याधि अर्थों में आता है तो विद्याधि अर्थों में से यहाँ विधि अपेक्षित है इसलिए ग्रिधव शब्द का तो अर्थ निकलेगा ग्रिधेत ग्रिधेत का अर्थ है और वो तो प्रथम पुरु, प्रथम पुरुष में तो ग्रिधेत बनेगा और मध्यम पुरुष में ग्रिधिम कुरु ऐसा अर्थ निकालना है आकांक्षाम कुरु आकांक्षा करो ये तो ग्रिध का अर्थ निकलेगा आकांक्षा करो और माँ ये निषेध अर्थ में है तो बताएगा आकांक्षा मत करो तो आकांक्षा का अभाव विषयनी विधि ग्रध्याभाव विषय का विधान माँ ग्रिधक इस वाक्य से हो रहा है कि आकांक्षा मत करो मध्यम पुरुष होने से इसका कर्ता हो जाएगा तम तुम आकांक्षा मत करो श्रुति कह रही है किसको कह रही है सन्यासी को कि हे संसिन माँ गृध हे सन्यासी तुम आका धन विषय आकांक्षा मत करो ऐसा इसलिए कहते तुम का विशेषण बताया त्यक्त सनस्व इस नियम विधि का अधिकारी इस विशेषण से ज्ञापित हो रहा जो तृतीय पाद के द्वारा बताई गई सन्यास विधि है उसके अधिकारी को ही यह नियम विधि बताई जा रही है कि त्यक्त सनस्व मा हे संयासीन तुम धन आकांक्षा मत करो तो आकांक्षा तो होती है सब विषय तो किस विषय का आकांक्षा नहीं करनी है तो माँ ग्रधकार कर दिया ग्रिधिम यानी आकांक्षा माँ काशी तो आकांक्षा का विषय बताया गया धन विषयाम इस से कि धन विषयक आकांक्षा मत करो धन विषयनी आकांक्षा भाव का नियमन हो रहा है यद्यपि सन्यासी में धन विषय आकांक्षा तो अप्राप्त ही है क्या नाम आकांक्षा का अभाव है आकांक्षा का भाव प्राप्त ही है तब भी उसका विधान किया जा रहा है का अर्थ नियमन किया जा रहा है यदि पूर्व संस्कार कुसंगादि के द्वारा उद्भुत हो करके धन परिग्रह विषयक चित्त में राग उत्पन्न करके इच्छा को प्रकट करता है तो वह इच्छा मत होने दो, इच्छा को उत्पन्न करने वाले राग और उसके उत्पादक पूर्व संस्कार को, वासना को नष्ट करो रोको उसका निरोध करो तन निरोधे यत्न कर्तव्य एक बार धन विषयनी ने त्याग दी फिर धन का परिग्रह करने की इच्छा हो रही है तो जिसके कारण हो रही है उन कारणों का निरोध करो उन्हें हटाओ कारणों को परिग्रह विषयक राग को हटा दो परिग्रह करने का राग जिसके कारण हो रहा है वो जो पूर्व संस्कार हैं, उसे प्रस्फुटित मत होने दो जिससे वह प्रस्फुटित होता है कुंगादी से तो कुसंग आदि त्याग दो और जिससे वैराग्य बढ़े कुे जो है धन परिग्रह की इच्छा अभिव्यक्त न हो ऐसे का संग करो ये सब जो हैं गृद्या भाव के अनुकूल हैं ऐसे अनुकूल गृध्या भाव के जो जो हैं उन, उनको अपना करके गृध्याभाव को अपने जीवन में सुरक्षित करो सुरक्षित रखो ये माँ गृध धनम से धन बताया जा रहा माँ गृध स्वित का बता रहे हैं आगे अभी तो माँ इतने का अर्थ हुआ कि धन विषयनी आकांक्षा माँ नहीं नहीं जो राग साक्षात्कार से निवर्त हैं वो साक्षात्कार में प्रतिबंधक नहीं होता ये ध्यान में रखना हाँ साक्षात्कार की उत्पत्ति में प्रतिबंधक स्थूल सूक्ष्म सूक्ष्मतर राग है सूक्ष्मतम राग साक्षात्कार से निवृत्त तो होता है वह साक्षात्कार में प्रतिबंधक नहीं होगा साक्षात्कार की उत्पत्ति में प्रतिबंधक वो नहीं होगा अंधकार प्रकाश से निवरते हैं वो अंधकार की उत्पत्ति में प्रतिबंधक नहीं बनता वो तो क्या अंधकार प्रकाश से निवरते है तो प्रकाश की उत्पत्ति में अंधकार बाधक नहीं बनता है प्रतिबंधक नहीं होता जो प्रकाश उत्पत्ति के साधन है उनको अपना करके प्रकाश उत्पन्न कर हो जाता है दीप प्रकट हो जाता है स्विच ऑन करते समय प्रकाश कोई बाधक न, क्या नाम अंधकार बाधक नहीं बनता स्विच ऑन करते ही प्रकाश होते ही अंधकार चला जाता है यह कि स्विच ऑन करने पर भी अंधकार होने से प्रकाश प्रकट नहीं हो रहा है प्रकाश निवर्त होने से अंधकार को प्रकाश की उत्पत्ति में बाधक नहीं माना गया जो जिससे निवर्त होता है वह उसकी उत्पत्ति में बाधक नहीं होता हत्वमसी वाक्य से जैसे स्विच ऑन करने से प्रकाश प्रकट होता है बलबादी का ऐसे तत्वमसी वाक्य से अहम ब्रह्मास्मि ये बोध हो जाता है जो बोध की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोष से रहित चित्त वाले हैं उन्हें और उस बोध से ये सूक्ष्मतर वासना निवृत्त होती है सूक्ष्मतम सूक्ष्म ये जो वासना है वो निवृत्त होती है जिसे गीता में रस शब्द से कहा है रसोपे से परम दृष्टा निवर्तित इनका तारतम्य है हाँ इनका बिल्कुल स्वरूप तो ये ये है जो पूर्ण विवेक पूर्वक वैराग्य से निवृत्त होता है राग तो सूक्ष्म सूक्ष्मतर राग माना जाता है निवृत्त हुआ नचिकेता के तरह वैराग्य जिसके अंदर होता है स्थूल पद विषयक राग होगा तो तुरंत ही बिना विचार के जिन पदार्थ विषयक राग है उसके गुण दोषों के बिना ही उनको प्राप्त करने की कामना होगी तो समझना चाहिए स्थूल राग है वो तुरंत इच्छा का उत्पादक बन जाता है सूक्ष्म राग होता है तो विषय के गुण दोष का चिंतन करके फिर वो उत्पादक होता है थोड़ा विचार करता है और सूक्ष्मतर हो जाता है तो बिना साधन के भी यदि भोग्य पदार्थ उपलब्ध होते हैं नचिकेता के तरह लेकिन सूक्ष्मतर राग भी भोग्य पदार्थ विषयक नचिकेता के चित्त में न होने से उन्हें बिना साधन के उपलब्ध होने पर भी स्वीकार नहीं किया नचिकेता ने तो समझना चाहिए कि वो सूक्ष्मतर राग नचिकेता के चित्त में नहीं है उसका भी अभाव है और सूक्ष्मतम है वो तो ज्ञान से निवृत्त होता है वह सहसा आसक्ति का प्रयोजक नहीं बनता है आसक्ति उत्पन्न नहीं करता जो जगत में प्रवृत्ति का हेतु बने अपने विषय की प्राप्ति के लिए इच्छा उत्पन्न करके ज्ञान की साधना से व्यावृत्त करके लगा ले जगत की प्राप्ति में ऐसा जो कारक राग होता है वह होता है सूक्ष्मतर से लेकर के स्थूल तक राग वह कारक होता है हाँ, उसे कहा इंद्रियंद्रिय राग द्वेश तयोर नवशा आग तो छत तौह परिपंथी वे राग द्वेश आत्मज्ञान की साधना में परिपंथी बनते हैं ऐसे राग कारक राग के और द्वेश के अधीन हुआ जो मन है वह आत्मविशय प्रज्ञा का बलात् तो अपहरक बन जाता है उसे गीता में कहा तदस्य हरति हरती वायुर्नावम वायुर्नाव इस वाक्य से तत् वो कारक राग द्वेष से युक्त मन, अस्य अस जिज्ञासुन प्रज्ञा हरति, ओ आत्मविषयनी जो प्रज्ञा है प्रमाण से प्राप्त उसका अपहरण करके अपने विषय में ले जाता है प्रज्ञा को तो वो जो कारक राग है आत्मविषयनी प्रज्ञा को आत्मविमुख बनाने में समर्थ जो राग है उसे तो स्थूल से सूक्ष्मतर तक समझना और सूक्ष्मतम राग है जो ज्ञान से निवर्त होता है वह ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक भी नहीं होता और प्रज्ञ आत्मविशैनी प्रज्ञा को बलात्च करके ले जाने में भी समर्थ नहीं होता उसका बहुत सूक्ष्म सूखा बीज जैसे बोरी में भर करके चना रखा है स्टोर में वो तो अंकुरित नहीं हो सकता और उसे सीधे फिर भूंज दिया तो बिल्कुल ही अंकुरित नहीं हो सकता फिर वो भूंजना तो ज्ञान रूपी अग्नि से होता है लेकिन स्टोर में रखे हुए जहाँ शीलन आदि नहीं है ऐसे जगह रखा हुआ जो सूखा चना बीज उसके तरह है ये सूक्ष्मतम राग वो कारक नहीं बनता और गीले स्थान पर रखे हुए बीज के तरह है ये सूक्ष्मतर राग वो कभी भी फूल करके अंकुरित हो सकता है वो शीलनादि से मिलने वाला थोड़ा बहुत भी उसका जो सहयोगी है फुलाने में अंकुरित होने में वही कुसंगादि माना गया वो सूक्ष्मतर राग बना रहता है यदि सन्यासी में वो कुसंगादी से प्रकट होता है वो प्राच्यवासना और वो राग को उत्पन्न करती है राग है एक प्रकार से अंकुर उस वासना का और राग रूपी अंकुर आया तो उसे थोड़ा और खाद पानी देने लायक बनाएंगे अंकुर आया उसी समय समाप्त नहीं करेंगे निरोध नहीं करेंगे तो वृक्ष बन जाता है इच्छा हो जाती है इच्छा से फिर धनादि परिग्रह में प्रवृत्त हो जाता है और फिर ये आत्मचिंतन छूट जाता है ये कर रहे तो अव कश्य स्वित इसका अर्थ कर रहे हैं कि कश्य स्वित इसमें स्वीत का अर्थ कर दिया चित चित यानी अपि चित्त ये निपात है स्वीत भी निपात है और चित भी निपात है तो कश्य स्वित का ही पर्यायवाचक शब्द बताया कश्य और कस्य में चित का अर्थ है अपि। तो कश्यापी यह अर्थ निकलेगा कश्यापी यानी किसी का भी किसी के भी धन की आकांक्षा मत करो किसी के भी धन की आकांक्षा मत करो यह अर्थ निकलेगा तो किसी के भी का अर्थ निकलेगा दो ही हैं एक स्वयं और एक दूसरा इसलिए कहते पर कश्यपी का अर्थ निकलेगा दूसरे के धन की भी और अपने धन की भी आकांक्षा मत करो कश्य चित याने परस्य स्वस्थ व धनमांकांक्षी आकांक्षा का विषय धन है और धन पूर्व में सन्यास लेने से पहले जो अपना था पूर्व आश्रम संबंधी धन त्याग दिया है और बाद में कुसंगादी के कारण पूर्व पूर्ववासना धन विषय नी प्रकट हुई उसने राग उत्पन्न कर दिया राग वशात फिर धन को प्राप्त करने की अपने त्यागे हुए धन को प्राप्त करने की इच्छा हो रही है तो फिर पूर्वाश्रम में जाकर के भाई आदियों से अपना हिस्सा मांगना शुरू कर लें सन्यासी बन करके तो माना जाता है कि अपने धन की फिर ग्रीधा कर दी आकांक्षा कर दी तो ये भी मत करो ये श्रुति कह रही है स्वस्थ धनम अपी मा गृध क्योंकि त्याग दिया है तुमने और दूसरे के सेवकों के धन की आकांक्षा मत करो कि आए और लोग हमको दान दक्षिणा खूब चढ़ाए ऐसी तो एवं त्यक्त सनस तम यानी गृधि आकांक्षा माकाशी धन विषया धन विषय का आकांक्षा मत करो कस्य स्वित धनमे क्य चिथ पर धनम, धनम माकांक्षी ऐसी आकांक्षा मत करो ये सन्यासी को कहा जा रहा है एक कस्य में स्वित इस निपात के विषय में भाष्कर भगवान कहते हैं स्विति अनर्थको निपात स्वित इसका जो अन्यत्र प्रसिद्ध वितर्क रूप एक अर्थ होता है वह अर्थ यहां पर नहीं है इसलिए उसे अनर्थक कहा जा रहा अर्थ शब्द अनर्थक में अर्थ शब्द से लीजिए स्वित इस निपात का अन्यत्र प्रसिद्ध जो वितर्क रूप अर्थ है वह अर्थ यहां नहीं है अनर्थक है का अर्थ अपितु अपी अर्थ में है चित अर्थ में है यह सामान्य अर्थ है उसका तो इसका चित रूपी सामान्य अर्थ ही है विशेष जो विकूप अर्थ है अन्यत्र प्रसिद्ध वह अर्थ नहीं है इस अभिप्राय से स्वीत अनर्थ को निपात ये लिखा है इसे ही टीकाकार कह रहे हैं टीका को टीकाखिए स्वीद वित, अन्यत्र सातर्का तद इह न इति अनर्थकम् इत्युक्तम् तो ये कहा कि स्वीत इस निपात का यह सामान्य अर्थ बता दिया है कस्य चित्त का ही पर्यावाचक शब्द भाषकर भगवान ने कस्य चित्त बता दिया ना कस्य स्वित का तो एक प्रकार से स्वित कस्य कश्य तो अर्थ रखा सरो नाम है अस्वित का ही अर्थ चित कर दिया तो यह सामान्य अर्थ तो बता दिया है इसलिए चित इस सामान्य अर्थ यहां पर स्वित यह निपात होने पर भी कस्य इत्यादि में जो स्वित निपात अन्य प्रयोग में जो वितर्कार में प्रसिद्ध है वितर्कार अन्यत्र प्रसिद्धम स्वीत इस निपात का वितर्क यह अर्थ अन्य प्रयोगों में प्रसिद्ध है अन्य प्रयोग कौन तो वो बताया 11 नंबर टिप्पणी में टिप्पणी कार ने दोनों जगह दस दस लिखा लेकिन यहाँ अंतिम में ग्यारह होना चाहिए अन्यत्र इति ये जो अंतिम टिप्पणी है ना वो ग्यारह नंबर करना इसमें दस लिखा है तो अन्यत्र इति यानी यथा कश्यस्विद अयम धन अश्व सदौ संदेह पूर्वक विमर्शार्थत्वम प्रसिद्धम ये वितर्क शब्द का भी अर्थ निकलेगा संदेह पूर्वक विमर्श तो विर्कार का अर्थ निकलेगा संदेह पूर्वक विमर्शार्थत्व ये जो संदेह पूर्वक विमर्शार्थत्व ये कश्याय अश्व कस्य कश्य अयम अश्व इत्यादि प्रयोग में स्वित इस निपात का प्रसिद्ध है संदेह पूर्वक विमर्श रूप अर्थ ये वितर्क है वह अर्थ यहां पर नहीं है, हैतर्क रूप अर्थ वह विशेष अर्थ है तो स्वित इस निपात का जो विशेष अर्थ अन्यत्र प्रसिद्ध है वह अर्थ यहाँ नहीं लिया गया ये भाष्कर भगवान स्वित इति को निपात इस वाक्य से कहना चाहते हैं ये टीकाकार ने कहा कि कश्य स्वित्व अन्यत्र प्रसिद्धम तद यह न गृहते स्वित इस निपात का वितरकार यहां पर ग्रहण नहीं किया जा रहा है सामान्य जो अपि अर्थ है वो तो लिया जा रहा है इसी अभिप्राय से अनर्थकम इति आगे हैं स्वीत निपात के विषय में ही एक प्रकार अंतर बताते हैं इसका आक्षेप रूप विशेष अर्थ मानते हैं एक तो चित ये सामान्य अर्थ बताया तो चित इस सामान्य अर्थ न मान करके विशेष अर्थ लेना है तो यहां पर आक्षेप रूप विशेष अर्थ लिया जाए ये कह रहे हैं अथवा मागृध माग्रीध कसे स्वीत धनम इसमें स्वित ये आक्षेपार्थक निपात हैं ये व्याख्यान करने के लिए अथवा ये पक्षांतर द्योतक अथवा शब्द हैं तो माग्रीध का अर्थ है आकांक्षा मत करो धन विषय नी आकांक्षा मत करो कहा कस्मात् धन विषय ने आकांक्षा सन्यासी को क्यों नहीं करनी चाहिए कस्मात से पूछा गया तो ये हेतु बताने वाला कश्यस्वित धनम् ये वाक्य होगा महागृध इसने तो सन्यासी को धन विषयक आकांक्षा के अभाव का विधान कर दिया धन विषय ने आकांक्षा नहीं करनी है करके बताया। इस विधान में हेतु बताने वाला वाक्य है कश्यस्वित धनम इसमें स्वित युपात आक्षेपार्थ में है आक्षेपार्थ में होने से उसका अर्थ निकलता है निषेध नहीं कस्य स्वीत तो कस्य तो शब्द बताएगा क्या नाम कस्य स्वित में स्वीतीय निपात बताएगा किसी का भी नहीं है आक्षेपार्थक होने से धन तत्व दृष्टि से यदि देखा जाए जब ईशावास्यम इदम सर्वम से बताई गई जो हो तत्व दृष्टि है उस तत्व दृष्टि से गृहित धन होगा तो आत्मा ही होगा तो धन तो है ही नहीं जिस विषय का आकांक्षा करें तत्व दृष्टि से संन्यासी को तो तत्व दृष्टि से संपन्न होना है सन्यासी तो तत्व दृष्टि से युक्त होता है तो तत्वदृष्टि अपना करके सन्यासी ये मान ले कि धन तो वस्तुत तो आत्मस्वरूप है तो धन ही नहीं परमार्थ दृष्टिया जिसकी इच्छा करनी है तो ये यहां पर कहा जा रहा है कि कस्य स्वित धनम आक्षे पार्थो न क्य चिद धनम अस्थित यद ग्रधेत ये स्वित निपात का अर्थ निकलेगा कि धन तो किसी का है नहीं क्यों नहीं है धन किसी का कहते हैं यद यद ग्रधेत जिसको जिसकी आकांक्षा करनी है वह धन तो किसी का है नहीं न स्वयं का जो त्यागा हुआ धन है वह तो आत्मा है तत्व दृष्टि से इसलिए दूसरे का धन भी और अपना त्यागा हुआ धन भी तत्व दृष्टि से आत्मरूप होने से उसका आत्मा से अतिरिक्त अस्तित्व ही न होने से किसकी आकांक्षा की जाए सत्य हो तो उसका उसकी आकांक्षा करें ऐसा विचार करके तत्व दृष्टि को अपना करके क्या करें कि धन विषयनी आकांक्षा को रोके उसका निरोध करें ये यहां पर बताया गया अब ये जो कहा कि न कस्य धनम अस्ति ये प्रतिज्ञा है ना हेतु है निसमे धन की आकांक्षा न करने में और ये जो हेतु है इस हेतु की सिद्धि के लिए आगे वाला वाक्य है आत्मव इदम सर्वम इति ईश्वर भावनाया सर्व त्यक्तम अतः इतना वाक्य पूर्व के साथ हेतुत्वेन रूपे नन्वित होता है इसको पूरा ही किया जाए पांच मिनट लगेगा है? तो ये कहा कि न कस्य धनम अस्थि किसी का तो धन है ही नहीं तत्व दृष्टि से जिसकी आकांक्षा करनी है तो कहा ये किसी का भी धन नहीं है जिसकी आकांक्षा करनी है वो धन ये कैसे आपको निश्चित हुआ इसलिए कि एक आत्म वस्तु ही है धन और धन का स्वामी दोनों भी नहीं है तत्व तो तो दृष्टि से इसे कह रहे हैं कि आत्म व इदम सर्वम इतिश्वर भावना या सर्वम त्यक्तम अतः शब्द के अनुरोध से यतः शब्द का अध्याय करना तो यतः आत्मैव सर्वं इति ईश्वर भावन्या भाविया त्यक्त अतः नास्ति ऐसा ऐसान्वय करना पूर्व के साथ हेतुत्न रूपेण अतः शब्द हेतु को बता रहा है क्यचिधन नास्ति इस प्रतिज्ञा के सिद्धि में कहते हैं कि जिस कारण से ईश्वर भावना से सब त्यक्तम यानि बाधितम बहती जो भी नाम रूप कर्मात्मक जगत हैं सो स्वामी भावात्मक जगत हैं वह कल्पित हैं और ईश्वर भावना से तत्वदृष्टि से उनका ग्रहण करते हैं तो वो त्यक्त यानि बाधित हो जाता है जिस कारण से बाधितम और जो बाधित होता है उसका वास्तविक अस्तित्व होता ही नहीं है तो आकांक्षा करने वाला वस्तुतः चेतन आत्मा है और जिसकी आकांक्षा की जा रही है वह भी वो चेतन आत्मा है और वह स्वरूप स्वयं सन्यासी का हैं वह उसे उपलब्ध ही है इसलिए यह आकांक्षा व्यर्थ है नहीं बन सकती इस अभिप्राय से कह रहे हैं कि जिस कारण से ईश्वर ही यह सब कुछ हैं धन तथा धन का स्वामी ईश्वर ही हैं इस भावना से बाधित हुआ अतः अत इसी कारण से श्रुति कह रही है कश्य स्वी धनमे धन किसी का नहीं है ऐसा कह रही है किसी का बताने के लिए स्वस्वामी भाव संबंध बनाने के लिए द्वैत की जरूरत है द्वैत सत्य नहीं है आगे है आत्मन एव इदम सर्वम आत्मैव So, आत्मन एव इदम सर्व <सारी> सारा जगत ही आ गया धन शब्द से भोग्य मात्र और भोक्ता जो है ये भोग्य और भोक्ता दोनों भी आत्मा ज्ञान से आत्मा में कल्पित हैं और वह भोक्ता भोग्य दोनों भी उनके अधिष्ठान रूप से गृहित होते हैं तो रहते ही नहीं है इसलिए आकांक्षा नहीं करनी है ये कहा जा रहा है अब ये आत्मन एव इदम सर्वम ये जो है ये बताया जा रहा है इससे कि आत्मन एव इदम सर्व इससे यह बताया जा रहा है कि ये सब का सब भोक्ता भोग्यात्मक जो जगत है आत्मा का ही विवर्त रूप है रस्सी के सर्पादी विवर्त के तरह हाँ हाँ हा? हा? पंचमी भी होता है षठी भी होता है तो जब षष्टि करेंगे तो आत्मन एव इदम सर्वम विवर्तम ऐसे लगाना ये सब कुछ आत्मा का ही विवर्त है और जिस कारण से आत्मा का ही विवर्त रूप है या तस्माद ये तस्माद आत्मन आकाश संभूत के अनुसार उपादान अर्थ में भी पंचमी होती है प्रकृति अर्थ में भी वो बताएगा कि आत्मा विवर्त उपादान कारण है और इदम सर्वम शब्दित ये सारा जगत आत्मा का विवर्त कार्य है तो ये सब कुछ आत्मन में पंचमी यदि मानते हो प्रकृति अर्थ में भी पंचमी होती है एक सूत्र आता है कारक में यतच ऐसा वो पूरा सूत्र नहीं आ रहा है वो प्रकृति के वाचक शब्द से पंचमी करता है प्रकृति कहते उपादान कारण को तो इदम सर्वम शब्दित जो आकाशादि जगत है उसका प्रकृति है तस्माद ये तस्माद आत्मन आकाश सम्भूत के अनुसार परमात्मा ब्रह्म वह पंचमी है वो प्रकृति अर्थ में प्रकृति यानी विवर्त उपादान कारण प्रकृति शब्द विवर्त उपादान कारण के लिए आता है वेदांत में उपादान कारण है विवर्त उपादान कारण तो विवर्त उपादान कारण इस जगत का ब्रह्म ही है जिस कारण से तो ब्रह्म से ब्रह्म का ही ये सारा विवर्त है इसलिए ब्रह्म ही है तो आत्म एवस सर्वम ब्रह्म का ही ये सब विवर्त होने के कारण यह ब्रह्म ही है तो धन भी सर्व पाती आ गया वो भी ब्रह्म का विवर्त होने से वास्तविक नहीं है वास्तविक उसका स्वरूप ब्रह्म ही है अतः इसे इस चर्चा से ये सिद्ध कर दिया कि जिस विषयक आकांक्षा हो रही है जिस स्वरूप विषयक आकांक्षा हो रही है धन के वो धन का नाम रूपात्मक स्वरूप वह विकार होने से वाचारम्भन विकारो नाम नामध्येयम के अनुसार वाचारमन है मिथ्या है और मिथ्या विषयक आकांक्षा तुम मत करो ये अर्थ निकलेगा अतः मिथ्या विषयाम गृधि माँ काशी मिथ्या विषय आकांक्षा तुम मत करो ये श्रुति सन्यासी को कह रही है। नियम विधि बता रही है थोड़ा सा टीका में है एक वाक्य व्यवहार दृष्टिया आत्मन एव इदेशभूत जड़ से अतो अप्राप्ते विषये नकांक्षा कर्तव्या ये उसका अर्थ कर रहे हैं आत्म, आत्म, आत्मन एव इदम सर्वम इत्यादि का कि व्यवहार दृष्टि को भी देखते हैं तो व्यवहार में देखा जाता है जो जड़ होता है वह चेतन का शेष होता है जड़ चेतनार्थ होता है चेतन का अंग होता है चेतन का शेष होता है तो ये कहते हैं कि आत्मन एव इदम सर्वम चेतन है आत्मा और इदम सर्वम शब्दित ये धनादि सारा जगत है आत्मा का शेष अंग आत्मा का भोग्य है? तो या तो इसको फिर कल ये कर ले पूरा अभी ये पंक्ति पूरा वाचार्थ लगा दीजिए उसका ये कर लेता है फिर। तो आत्मा ने वो इदम सर्वम शेष भूतम ये कैसे हैं तो नियम बता रहे हैं कि जड़स्य चित्त पर जो जड़ होता है वह चित्त के अधीन होता है चेतन के अधीन होता है तो चेतन यानी जो जिसके अधीन होता है वो उसका शेष माना जाता है तो जो गृहादि संघात हैं वह ग्रह स्वामी का शेष होता है अंग होता है ऐसे ही जड़ धन भी जड़ हैं, वह चेतनार्थ होगा चेतन के लिए होगा जितनी भी जड़ वस्तुएं हैं वह चेतन के लिए होती है। इस हैं इस अभिप्राय से कहते हैं जड़ से सर्वं आत्मन एव शम शेषभूतम अतो अप्राप्ते विषय तो अप्राप्त अतो अप्राप्त न होकर के प्राप्त होना चाहिए वो जो अवग्रह का चिन्ह है ना वो नहीं जब आत्मा का ही शेष है ये सारा जगत जड़ होने से दो राशि है एक चेतन राशि एक जड़ राशि तो जगत अनात्मा मात्र जड़ है और चेतन एक आत्मा है तो जड़ मात्र एक चेतन के लिए है का चेतन का शेष है का मतलब चेतन के अधीन है चेतन उसका स्वामी है तो चेतन कितने हैं तो एक ही है आत्मा और वो आत्मा में हूं तो चेतन एक आत्मा है और वो मैं हूं तो सारा जगत तो मेरा शेष होने से मेरे अधीन है और जो जिसके अधीन होता है जिस, अधीन का अर्थ है प्राप्त तो चेतन को तो ये सारा प्राप्त ही है चेतन का शेष होने से जड़ होने से प्राप्त ही है ना तो जो प्राप्त होता है तद विषय आकांक्षा नहीं होती तो ये कहते हैं कि प्राप्ते न करतव्या। प्राप्त विषय न आकांक्षा कर्तव्य आकांक्षा करना बनता नहीं है तो तुम ये विचार करो कि चेतन तो मैं हूँ और सारा जड़ जगत मे, मुझे मेरे ए, मेरे अधीन है मेरा शेष होने से तो मुझे प्राप्त ही है तो प्राप्त विषय का आकांक्षा करना मेरी भूल है जो मुझे प्राप्त ही है उसकी आकांक्षा करना ये मेरी भूल है ऐसा समझ करके वो आकांक्षा मत करो ये कर अप्राप्त की आकांक्षा होती है ये तो प्राप्त है प्राप्त ही है प्राप्त विषय का आकांक्षा नहीं होती और यदि करता है तो समझना चाहिए कि वो अनेक चेतन देख रहा है दो ही राशि नहीं देख रहा है व्यवहार दृष्टि से तो दो ही है एक चेतन और एक जड़ जड़ है चेतन के अधीन का मतलब चेतन को प्राप्त ही है जो जिसके अधीन होता है कितना भी दूर हो वो उसे प्राप्त ही माना जाता है अधीन होने से और जो जिसके अधीन है उसकी आकांक्षा उसे नहीं होती है अधीन का अर्थ ही होता है जिसके अधीन है वो स्वामी है और जो अधीन है वो उसका स्व है प्राप्त है उसे तो प्राप्त विषय का आकांक्षा उचित नहीं है आकांक्षा करना आकांक्षा होती नहीं है और यदि होती है तो समझना चाहिए कि उसे अप्राप्त की भ्रांति है ये भूल है इसलिए यहां जो अप, अवखंड है ना वो अवखंड नहीं होना चाहिए व्यवहार दृष्टि से दो ही पदार्थ है एक चित्त और एक जड़ प्राप्त ही, ही, ही है नहीं नहीं उसकी भी इच्छा करने के लिए थोड़ी कहा है ये कहा उसका हने सहमति है व्यवहार दृष्टि से शरीर वो चलाने के लिए भिक्षा टनादि प्राप्त की अनुमति दे रही श्रुति करो नहीं इच्छा कर इच्छापूर्वक करो ये नहीं कहा जा रहा है वो तो शरीर तो करना शरीर धारण शरीर को रखना ही है जीवित वो कैसे रखना है तो कहा कि भिक्षा टनादि से ये नहीं कि फिर भिक्षा में हमको ये मिले और ये ना मिले ऐसी आकांक्षा न करें तो प्राप्ते प्राप्त विषय नाकांक्षा विषयक आकांक्षा बुद्धिमान व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए भ्रांत व्यक्ति तो कर सकता है तो परमार्थ तस्तु आत्मैव सर्व यानी व्यवहार दृष्टि से तो ये सब का सब आत्मा का शेष होने से आत्मा का आत्म क्या नाम जगत धन विषय का आकांक्षा प्राप्त नहीं है और परमार्थ दृष्टि से तो आत्मा ही सबका स्वरूप होने से अद्वैत होने से उस अवस्था में भी आकांक्षा नहीं बनती ये कह रहे हैं कि परमार्थ तस्तु आत्मव इदम सर्व इति आकांक्षा विषय एव नास्ति तो दो दृष्टि यानी व्यवहार दृष्टि से भी आकांक्षा नहीं बनती और परमार्थ दृष्टि से भी आकांक्षा नहीं बनती है व्यवहार दृष्टि से इसलिए नहीं बनती कि एक चेतन है ज्ञानी की दृष्टि में और उस चेतन का ही सारा जगत स्व है और सारे जगत का स्वामी है चेतन वह चेतन है आत्मा तो सन्यासी को कम से कम इतना तो ध्यान रखना ही चाहिए कि मैं चेतन हूं जड़ नहीं तो ये सब मेरा ही है तो मत विषय आकांक्षा जो मुझे प्राप्त है तद विषय आकांक्षा यदि मुझे हो रही तो मेरा भ्रम है ऐसा भ्रम समझ करके धन विषय आकांक्षा मत करो ये श्रुति कह रही है व्यवहार दृष्टि सर परमार्थ दृष्टिया तो आत्मा ही है इसलिए जिसकी आकांक्षा करनी है उसका अस्तित्व तो ही नहीं है ये आत्मन एव इदम सर्वम एव व्यवहार दृष्टि को अपना करके भी धन विषयक आकांक्षा नहीं बनती ये एक हेतु बताया और परमार्थ दृष्टि से तो जिसकी आकांक्षा करनी है वह है ही नहीं तो तद विषयक भी ये नहीं बन सकता आ, आकांक्षा राग तद विषय आकांक्षा भी नहीं बन सकती नहीं लेकिन ये साधक अवस्था में भी तत्व दृष्टि को अपना करके ये कहा जा रहा है कि उसका विचार करके तत्व तत्व का ही विचार करना है ना ये विचार करो कि धन का पारमार्थिक स्वरूप आत्मा ही है जिस स्वरूप में धन को हम सत्य समझ रहे उसका सत्य स्वरूप है ही नहीं तो जिसकी मुझे आकांक्षा हो रही वो मिथ्या है मिथ्या विषय का आकांक्षा ठीक नहीं ऐसा अभी मिथ्यात्व का निश्चय हुआ नहीं है लेकिन उसे उसे मिथ्या समझ करके उसमें मिथ्यात्व को दृढ़ करके आकांक्षा को हटाओ ये कह रहे हैं हाँ। भा, भावार्थ बहुत कठिन है सरल हाँ। है शब्दार्थ सरल है नहीं ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान होने के बाद तो इच्छा होती ही नहीं वो सब होगा अपरोक्ष ज्ञान के पहले तक तो अपरोक्ष ज्ञान के पहले तक यदि कुछ हो रहा है तो उसे सत्य समझ करके होता है इच्छा आदि तो उसके लिए कहा जा रहा है कि तत्व दृष्टि अपना करके उस इच्छा को रोको इच्छा मत होने दो व्यवहारिक दृष्टि से भी देखो तो दो ही राशि करो चेतन और जड़ जड़ चेतन के अधीन होने से चेतन को प्राप्त ही है तो प्राप्त विषय का आकांक्षा नहीं बनती है रिदि होती है तो भ्रांति है ये कह रहे हैं ओम पूर्ण मदह पूर्ण पूर्णा